वेदारण्यकोपनिषद भाष्यार्थ चतुर्थ अध्याय प्रथम ब्रह्मण जनकयाग्यवल संवाद जनको हवै आसान, चक्रे हेदेह आसानक्रे असर संबंध शारीराद्यान पुषा नि प्रत्यु्य पुनर्हृदिग्भेदेन चुन पंचधार्यू्य हृदय प्रत्युह हृद शरीरम च पुनर प्रतिष्ठा पंचवृत्त्यात्मके समानाखे जगदात्म सूत्र उपसृत जगदात्म शरीरहृदयसूत्र मतक्रांतवान्निषद पुषो ने जपतिष्ट स साक्षाचोपन कारणस्वेण च चोपादान कारण स्वरूपेन च निर्दिषा इति विज्ञानंद तस्वीता पुनरधिगम कर्तव्य इतमनोपायांतरा दख्यायिवाचार प्रदर्शनाथ जनको वैदेह आसान चक्रे इसका पहले अध्याय से इस प्रकार संबंध है शरीरादि आठ पुरुषों का निरूपण करके पुनः उनका हृदय में उपसंहार कर तथा फिर दिशाओं से भेद से उन्हें पांच भागों में भक्त करके पुनः उनका हृदय में उपसंहार कर तथा एक दूसरे में प्रतिष्ठित हृदय और शरीर का प्राणादि पांच वृत्तियों वाले समान संज्ञक जगदात्मा सूत्र में उपसंहार कर जो नेति नेति इस प्रकार बतलाया हुआ उपनिषद पुरुष शरीर और सूत्र में स्थित जगदात्मा को अतिक्रमण किए हुए हैं उसी का ब्रह्म विज्ञान और बोध कराना है इसीलिए इन दो ब्राह्मणों का आरंभ किया गया है यहाँ आख्यायिका तो आचार प्रदर्शित करने के लिए है जनक की सभा में याज्ञ वल्क का आगमन जनक का प्रश्न ओम जनको वैदे आसान चक्रेथ ताम या बभ्रज याम आचारी होवाच विदेह जनक आसन परिस्थित था तभी उसके पास याज्ञवल्क जी आए उनसे जनक ने कहा याज्ञवल्क कैसे आए पशुओं की इच्छा से अथवा प्रश्न करने के लिए राजन मैं दोनों के लिए आया हूँ ऐसा याज्ञवल्क ने कहा जनकोह वैदे आसान चक्रे आसनवास्थायिका दत्तवा दर्शन कामेभ्यो राग्य अतः व आगत तस्वसरे याज्ञवल्क आवभ्राज आगतवात्मनो योगक्षेम राजो वि दृष्वानुग्रहाम सगत याज्ञवल्क यूजा कृत्यो वाच होे यावल किम आचार्य पुनरपि आहो पुनरपी आहोस्वीद सूक्ष्मांतान सूक्ष्म वस्तु निर्णयान प्रश्नान प्रस्तान मत्त स्रोत मिक्क्षण नीति विदेश देश का राजा जनक आसन पर स्थित था आसन लगाए हुए था अर्थात उसने राजा का दर्शन करने की इच्छा वालों के लिए अवसर दे रखा था तब उस समय अपने योग योगक्षेम के अथवा राजा की जिज्ञासा देखकर उस पर कृपा करने के लिए वहाँ याज्ञवल्क जी आए उन याज्ञवल्क को आए देख उनकी यथावत पूजा कर राजा जनक ने कहा हे hey याज्ञवल्क्य आप किस लिए आए हैं क्या पुनः पशुओं की इच्छा से ही आए हैं अथवा मुझसे वस्तु के निर्णय में समाप्त होने वाले प्रश्न सुनने की इच्छा से उभये वपुन्श्नास हे सम्राट सम्राटी वाजपेय्याजिनो लिंगम य राज्यम प्रशास्ति स सम्राट तस्या मंत्रणम हे सम्राट इति समस्त वा भारत से राजा हे सम्राट बसु और प्रश्न दोनों ही के लिए आया हूँ सम्राट यह पद वाजपेयी यज्ञ करने वाले का सूचक है जो भी अपनी आज्ञा से राज्य पर शासन करता है वह सम्राट होता है हे सम्राट यह उसी का संबोधन है अथवा समस्त भारतवर्ष का राजा सम्राट कहा गया है शैलनी के बतलाए हुए वाक ब्रह्म की उपासना का फल सहित वर्णन ये कश्चि ब्रह्म वित्तृण्वाद्य ब्रविमे जिशी निर्वाघ वै ब्रह्मेती यथातृमा पितृमाचार्यन ब्रूजा तथा तैली निरब्रवीद वाग वही ब्रह्मेद्य वजत ही स्वादीत ब्रवीतुते प्रतिष्ठां प्रतिष्ठा न मे ब्रवीदी पाद्वाएत सम्राड़ी स वैनो ब्रूहि याजवल्यगेवायतन आकाश प्रतेषा प्रजे तेना दुपाशीत प्रजतायाज्ञवल्क्य गे वा सम्राड़ोवाच वाचा वै सम्राड्बंधु प्रज्ञाते ऋग्वेदोंजुर्ेद तामवेदोथर्वांग्रस पुराण विद्यापन श्लोकासूत्रण्यख्याख्या पाई तयम च लोकपरश सर्वाणि च चूतानी वाचव वा सम्राड त्र जायनतेग्वै सम्राट परमं ब्रम्हनैन वग्जहां भूतान्न भिक्षर देव भूतप्येती विद्वाने तुपास्ते हर तुशभम सहस्रम दधाति होवाच जनको वै दे सहोवाच याग्यवल पिता मे मत याज्ञवल्ग तुझसे किसी आचार्य ने जो कहा है वह हम सुने जनक मुझसे सिलीन के पुत्र जित्वा ने कहा है कि वाक ही ब्रह्म है याज्ञवल्ग जिस प्रकार मातृमान पितृमान आचार्यवान कहे उसी प्रकार उस शिलिन के पुत्र के वाक ही ब्रह्म है ऐसा कहा है क्योंकि न बोलने वाले को क्या लाभ हो सकता है किंतु क्या उसने उसके आयतन और प्रतिष्ठा भी बतलाए हैं जनक मुझे नहीं बतलायेवल् राजन यह तो एक ही पाद वाला ब्रह्म है जनक याज्ञवल्क वह हमें आप बताइए वाक्य उसका आयतन है और आकाश प्रतिष्ठा है उसकी प्रज्ञा इस प्रकार उपासना करें जनक याज्ञवल्क जी प्रज्ञता क्या है राजन ही प्रज्ञता है ऐसा याज्ञवल्क ने कहा हे सम्राट वाक् से ही बंधु का ज्ञान होता है और राजन ऋग्वेद यजुर्वेद रसवेद इतिहास पुराण विद्या उपनिषद श्लोक सूत्र अनुव्याख्यान व्याख्यान इष्ट इष्टुत आशीत भूखे को अन्न खिलाने से होने वाले धर्म पायित प्यासे को पानी पिलाने से होने वाले धर्म यह लोक परलोक और समस्त भूत वाक् से ही जाने जाते हैं ये सम्राट वाकी ही ब्रह्म है इस प्रकार उपासना करने वाले को वाक नहीं त्यागता संपूर्ण भूत उसको उपहार देते हैं जो विद्वान इसके इस प्रकार उपासना करता है वह देव होकर देवों को प्राप्त होता है विधेयराजनक ने कहा मैं आपको जिनसे हाथी के समान बैल उत्पन्न हो ऐसी सहस्त्र गोवे देता हूं। उस याज्ञवल्क ने कहा मेरे पिता का विचार था कि शिष्य को उपदेश द्वारा के द्वारा कृतार्थ किए बिना उसका धन नहीं ले जाना चाहिए किंतु यते ब्रविदाचार्यः ये तोभ्यँ कचि ब्रविदाचार्य अने्यस भृणवा में इंतराह नामतः मचार्य चिनामत शिलीनशापिनी वाग्वै ब्रमेति वाग्देवता ब्रमेति किंतु तुमसे जो कुछ किसी आचार्य ने कहा है वह हम सुने क्योंकि तुम बहुत से आचार्यों की सेवा करने वाले हो इतर जनक ने कहा मुझसे जित्वा नाम वाले शिलीन के पुत्र शैलिनी ने कहा था कि वाक ही ब्रह्म है अर्थात देवता ब्रह्म है आहे तरह यथा मातृमान माता यश विद्यते पुत्र से अनु शास्त्री अशासनकर्तीतृमा अत ऊर्धं पिता युशाता न पितृमान उपनयना दुर्धमासमतनाचार्यो युशसता स आचार्यवा शुद्धि संयुक्त स सा साक्षाद्य स्वयं न कदाचि प्राण्य व्यवचरती स यथा ब्रूजा तथा जीवा शैल निरुक्तवाग्वि ब्रम्ते अवदत् हि हार्थम अमुत्रार्थम वा मूकमूत्र वकीन सैद कि अब्रविदुक्त तुभ्यं तस्य ब्रम्हण आयतन प्रतिष्ठा च आयतन नाम शरीर प्रतिष्ठा त्रिश्वपि ऋषव का आश्रयः इतर याज्ञवल्क जी बोले जिस प्रकार मातृमान जिस पुत्र का सम्यक प्रकार से अनुशासन करने वाली माता विद्यमान है वह मातृमान इसके पश्चात जिसकी अनुशासन करने वाला पिता है वह पितृमान तथा उपनयन के पश्चात समावर्तन संस्कार तक आचार्य जिसका अनुशासन करने वाला है वह आचार्यवान है इस प्रकार जो तीन प्रकार की शुद्धि के हेतुओं से संयुक्त है वह साक्षात आचार्य कभी भी प्रमाण से अभिचरित नहीं व्यविचरित नहीं हो सकता वह जिस प्रकार अपने शिष्य को उपदेश करे उसी प्रकार इस शिलीन के पुत्र जित्वा ने तुम्हें यह उपदेश किया है कि वाक ही ब्रह्म है क्योंकि न बोलने वाले को क्या लाभ हो सकता है मुख को तो लौकिक या पारलौकिक कोई भी लाभ नहीं हो सकता किंतु क्या उसने तुम्हें उस ब्रह्म के आयतन और प्रतिष्ठा भी बतलाए थे आयतन शरीर को कहते हैं और जो तीनों कालों में आश्रय हो वह प्रतिष्ठा कहलाता है अहे नामे न ब्रविदिति दूसरे जनक ने कहा मुझे नहीं बताई, बतलाइए बतलाए इतर आहा आह यद्यवेकपाद वही एक पादो यस्य ब्रह्मणस्तम एक पाद ब्रह्म त्रिभी पादयः शून्य उपास्य मानम अपि न फलाय भवती अन्य याज्ञवल्क बोला यदि ऐसी बात है तो वह एक पाद ब्रह्म है जिस ब्रह्म का एक पाद हो वह एक पाद ब्रह्म है तात्पर्य यह है कि वह तीन पादों से शून्य ब्रह्म उपासना किए जाने पर भी फलप्रद नहीं होता यद्यव सद्वान्न शणुस्भ्यम ब्रूहि हे याज्ञवल्केति जनक यदि ऐसी बात है तो हे जी आप उसकी ज्ञाता हैं इसलिए हमारे प्रति उसका वर्णन कीजिए स चाह वागेवायतन वाग्देव ब्रह्मणो वागेव कणमायतन शरीरम आकाशो व्याकृताख्य प्रतिष्ठत्पत्ति स्थित लय कालेश प्रेतेन दुसासी प्रग्तीयुपनिषद चतुर्थः पादः प्रज्ञे कृत ब्रह्मोपाशीता कहा ही आयतन है इस उस भाग का वाक ही करण आयतन और शरी, अर्थात शरीर है तथा उसकी उत्पत्ति स्थिति और लय के समय अभ्याकृत संज्ञक आकाश उसकी प्रतिष्ठा है उसकी प्रज्ञा इस रूप से उपासना करे प्रज्ञा यह उपनिषद उस ब्रह्म का चतुर्थ है प्रज्ञा ऐसा मानकर उस ब्रह्म की उपासना करें का प्रज्ञता स्वयम प्रज्ञा उत प्रज्ञा निमित्ता यथा आयतन प्रतिष्ठे ब्रह्मणों तद्वत् तद्व न कथम तरी जनक याज्ञवल्क जी प्रज्ञता क्या है क्या स्वयं प्रज्ञा ही प्रज्ञता है अथवा जिसका प्रज्ञा निमित्त है वह वाक् प्रज्ञता है जिस प्रकार आयतन और प्रतिष्ठा वगुरूप ब्रह्म से भिन्न है उसी प्रकार प्रज्ञता भी है क्या नहीं तो फिर किस प्रकार है वागे वा सम्राणीति होवाच वगे वा प्रगेति होंवाचो न्यतिरिक्ता प्रजेति कथम पुनर्वागे वा प्रज्ञाच्य वाचा वै सम्राट बंधु प्रजाएं बंधु बंधुरतुक्त प्रज्ञाते बंधु तथा वेदाद याग निधा हुत होमन च आशीतमद पायत फानदान अयच लोक इदोक प्रतिपत्त जन्म जन्म सर्वाचता सम्राट प्रज्ञाते अतो वग्वै सम्राट परम ब्रह्म नैनम्रह्म विद वजहा सर्वाण्डीन भूतान्न भिक्षरती बलिदादि इव भूत शरीरपादर कालम गच्छति गति ये विद्वाने तपाशते हे सम्राट वह वाकी है ऐसा याज्ञवल्क ने उत्तर दियाक् प्रज्ञा है प्रज्ञाओ इससे भिन्न नहीं है इस प्रकार याज्ञवल्क कहा किंतु वाक् प्रज्ञा किस प्रकार है सो बतलाया जाता है सम्राट वाक्य से ही बंधु का ज्ञान होता है यह हमारा बंधु है ऐसा कहने पर ही बंधु का ज्ञान होता है इसी प्रकार ऋग्वेद आदि इष्ट याग से होने वाले धर्म हुत होम से होने वाले धर्म आशित अन्नदान जनित धर्म पायित जलदान जनित धर्म यह लोक यह जन्म परलोक आगे प्राप्त होने वाला जन्म और संपूर्ण भूत सम्राट इन सब का वाक से ही ज्ञान होता है अतः हे सम्राट वाक ही पर ब्रह्म है इस उपर युक्त ब्रह्म को जानने वाले का वाक त्याग नहीं करती के द्वारा इसका उपकार करते हैं जो विद्वान इसकी इस प्रकार उपासना करता है वह इस लोक में देव होकर फिर शरीर पात के अंतर देवों को प्राप्त होता है विद्या निष्क्रियाम हस्तुल्यऋ ऋषो रिश, हस्त्रऋषो यस्हस्रे तद हस्त्र सहस्रम दधाति होवाच जनको वैदेहः तब वैदेह जनक ने कहा इस विद्या के बदले में मैं आपको जिन सहस्र गौवों से हाथी के समान बैल होते हैं ऐसे सहस्त्र हस्त्रऋषभ देता हूँ स होवाच याज्ञवल्का अनुशिष्य शिष्य कृतार्थम अकृत्वा शिष्यात् धनम न हरेतेति ये मम पिता अमन्यत माप्यय एवाभिप्राय है उस याज्ञवल्क कहा मेरे पिता का ऐसा विचार था कि शिष्य का अनुशासन किए बिना उसे कृतार्थ किए बिना शिष्य के यहाँ से धन नहीं लेना ले जाना चाहिए और मेरा भी ऐसा ही अभिप्राय है उद्योग प्राण ब्रह्म की उपासना का फल सहित वर्णन यदेव यदि तेक ब्रवीत शृणुवामेद्रब उदौल्वायन प्राणो वै ब्रमेति यथा मातृमात्रचार्यन ब्रूजा तथा तत्सौनो ब्रवीत प्राणो वै ब्रेत प्राण तो हि कि सद्रवीतन प्रतिषा न मे ब्रवीदीते एक तत्म सम्राढ़ति स वै नो ब्रूहियाज्ञवल्यवायतनम आकाश प्रतिष्ठा प्रियम दुपासी प्रियतायागवल्क्यण एक सम्राढ़तिवाच प्राण प्राणस्य वै सम्राट कामयाज्यम याजी प्रतिगृह्य प्रतिगृहण्यपी त्रधाशंक सम्राट कामाय प्राणो वै सम्राट परम ब्रह्म नैनम जहाँति सर्वाण्यनमें भूतरती देव भूतानप्येती ये विद्वन तुपास्ते होवाच जनक अस्त्री सहस्रम दीहोवाच जनको वै देवल पिता हरे देतीम तुमसे किस आचार्य ने किसी आचार्य ने जो भी कहा है वह हम सुने जनक मुझसे सुबल के पुत्र उदंक ने प्राण ही ब्रह्म है ऐसा कहा है याज्ञवल्क जिस प्रकार मातृमान पितृमान आचार्यमान कहे उसी प्रकार उस सुलभ के पुत्र ने प्राण ही ब्रह्म है ऐसा कहा है क्योंकि प्राण क्रिया न करने वाले को क्या लाभ हो सकता है किंतु क्या उसने उसके आयतन और प्रतिष्ठा भी बतलाए हैं जनक मुझे नहीं या केवल राजन यह तो एक ही पाद वाला ब्रह्म है जनक याज्ञ वल्क वह हमें आप बतलाइए याज्ञवल्क प्राण ही आयतन है आकाश प्रतीक्षा है जिसकी प्रिय इस रूप से उपासना करे जनक याज्ञवल्क प्रियता क्या है हे सम्राट प्राण ही प्रियता है ऐसा याज्ञवल्क ने कहा राजन प्राण के लिए ही अयाज्य से यजन कराते हैं प्रतिग्रह न लेने योग्य से प्रतिग्रह लेते हैं तथा जिस दिशा में जाते हैं उसमें ही वध की आशंका करते हैं हे सम्राट यह सब प्राण के ही लिए होता है हे राजन प्राण ही परम ब्रह्म है जो विद्वान इसके इस प्रकार उपासना करता है उसे प्राण नहीं त्यागता उसको सब भूत उपहार देते हैं और वह देव होकर देवों को प्राप्त होता है मैं आपको हाथी के समान हृष्ट पुष्ट बैल उत्पन्न करने वाली एक हजार गौवे देता हूं। ऐसा विदेह राज ने कहा उस याज्ञवल्क ने कहा मेरे पिता का विचार था कि शिष्य को उपदेश के द्वारा कृता किए बिना उसका धन नहीं ले जाना चाहिए यदेवते ते कचि ब्रवीत उदंको नामतः सुलभसपत्यम सौल्भायन अब्रवीत प्राणो वै प्राणो वायुर्देवता पुर्वत प्राण एव आयतन आकाश प्रतिष्ठा उपनिषद प्रियमितेन नदुपासी यदे ते कच्चि ब्रवीत इत्यादि मुसे उदंक नाम वाले सोलव के पुत्र ने कहा है कि प्राण ही ब्रह्म है पूर्वत प्राण वायु देवता है प्राण ही आयतन है और आकाश प्रतिष्ठा है इसकी प्रिय इस रूप से उपासना करें यह उपनिषद है कथम पुनः प्रियत्व प्राणस्य से वै हे सम्राट काम प्राणस्यार्थ यायायाज्यम याजयती अपि वध पतितादीक अप्रतिगृह्यप्युग्रादेह प्रतिगृहणा तत्म दिथि वह निमितशंक वहाशंकर्थ प्राणस्य दिस्मेति भवति प्रिय सम्राट काम तस्मा वै सम्राट परमं ब्रह्म नैनम जहाती समानम अन्यतः किंतु इसकी प्रियता किस प्रकार है हे सम्राट प्राण की ही प्रतिकामना से प्राण के ही लिए अज्य जैसे पतितादि के से भी जजन कराते हैं और प्रतिग्रह के अयोग्य उग्र उद्दंड आदि से भी प्रतिग्रह लेते हैं तथा चोर और लुटेरों आदि से आक्रांत जिस दिशा में जाते हैं उस दिशा में वध के कारण होने वाली आशंका रखते हैं उस दिशा में वध की आशंका रहती है यह सब प्राण की प्रियता होने पर ही होता है हे सम्राट प्राण के ही लिए यह सब होता है अतः तो हे राजन प्राण ही परम ब्रह्म है जो ऐसी उपासना करता है उसे प्राण नहीं छोड़ता शेष पूर्ववत है